नहीं तो दर्शन की सैतीसवीं कक्षा प्ले पार्ट में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकेंगे पीछे एक प्रसंग आया था आवसत्य अग्नि का चौथे अध्याय का बाईसवां सूत्र जिसमें पंचाग्नियों का वर्णन था तो आवसत्य अग्नि आवसत कहते हैं घर को गांव को घर में जो अग्नि रहती है उसको आवश्यक अग्नि बोलते हैं एक सामान्य अर्थ समझने के लिए यज्ञ में भी रहती है वो ये अग्नि या तो विवाह संस्कार के समय स्थापित की जाती है विवाह होता है तो उस परिवार के लिए वो अग्नि रहती है जिस अग्नि के हम फेरे लेते हैं जिस अग्नि की साक्षी में अग्नि जलाते हैं। फिर पूरा संस्कार करते हैं उसी अग्नि को रखा जाता है विवाह के समय एक नया परिवार प्रारंभ हो रहा होता है तो वो पति पत्नी उस अग्नि को बचा के रखते हैं वो परंपरा थी उसको कंडे में लकड़ी में जला करके दबा के रखते हैं और फिर प्रतिदिन उसकी राख हटा के उसी को चेता करके और उसी में यज्ञ आदि भी करते हैं उससे लेकर के यज्ञ में भी ऐसे ही दबा के रखते हैं उसी अग्नि का प्रयोग करते रहते हैं बुझ जाती है तो फिर से करते हैं उसका प्रायश्चित आदि भी है तो वो अग्नि आवश्यक है अग्नि या तो इस समय की जाती है विवाह के समय अवसत्य अग्नि तो क्या तो उस समय की जाती है अथवा जिस समय में ये यज्ञ आदि किए जाते हैं तब भी वो प्रारंभ की जाती है अगर किसी के पास पहले से नहीं है तो तब भी उसको किया जा सकता है और दूसरे परिवारों से भी लाई जाती है वैश्य कुल से इत्यादि बड़बूजिए के पास से इत्यादि कुछ निषेध भी हैं शमशान की अग्नि नहीं लाई जाती है जिसमें मृतक शरीर का दाह होता है दूसरी जगह से भी वो लाई जाती है और इसमें जो पांच अग्निया थी इनके अंदर सभ्य और ये आवश्यक है ये दो अग्निया स्मार्त अग्निया कहलाती हैं पहली तीन श्रोत अग्निया कहलाती है श्रोत का मतलब है श्रुतियों से संबंधित कर्म जिसमें किए जाते हैं उनको श्रोत अग्नि कहते हैं इसलिए उनको श्रोत कर्म भी कहते हैं और जिन कर्मों को स्मृति ग्रंथों के आधार पर किया जाता है उन कर्मों को स्मार्त कर्म कहते हैं और वो अग्नियां जिनमें स्मृति के द्वारा कहे गए स्मृति ग्रंथों के बताए हुए कर्म किए जाते हैं उनको स्मार्त अग्नि बोलते हैं तो ये सभ्य और आवश्यक आवसत्य स्मार्ट अग्निया कहलाती है और जहां यज्ञ होता है उसमें सभ्याग्नि के पूर्व की तरफ उसको रखा जाता है इस तरह का कुछ ये वर्णन आवश्यक अग्नि के लिए मिलता है ठीक है और पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो हमारा संख्य दर्शन का पांचवा अध्याय चल रहा है और इशीवें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था तो किसी को पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे नहीं तो आगे चलो पीछे पीछे पीछ, पीछ। पहले से खड़ा करना चाहिए अच्छा जी सेवेंटी नाइन सूत्र में आपने तृप के हानि बताया था वो मुझे समझ दिया वो अलग बात थी तो सूत्र से संदर्भ कृत की हानि कृत कृत मतलब जो हमने किया है जो तो कर्म हमने किए हैं तो मुक्ति प्राप्ति यदि शून्य ही है उसमें शून्य हो जाता है शून्य तो कहते हैं कि भाई फिर जो हमने किया था तो हम ही नहीं रहे तो जो हमने किया था उसका कोई फल मिलेगा क्या कुछ भी नहीं तो किए हुए की हानि होना यह कर्मफल में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है कर्मफल व्यवस्था में यह नियम रहता है कि जिसने किया है वो ही भोगता है दूसरे का नहीं भोगता है और किया है तो वो भोगेगा तो जिस उद्देश्य से पुरुषार्थ किया था साधना की थी और वो खुद ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा ये उसको कहते हैं कृत की हानि इसलिए यह सिद्धांत नहीं माना जा जी पूछिए नमस्ते आपने अभी बताया कि बतायाव सत्य आवशत्य अग्नि को घर की अग्नि कहती हैं तो इससे पहले जो एक अग्नि आई है पक्ष अग्नि इसका से घर से संबंध नहीं है क्या उसका भी संबंध है घर से जो अग्नि उठा के लाई जाती है और वहां स्थापित की जाती है वेदी में एक स्थान पर और उसमें कुछ गृह कार्य किए जाते हैं जो आहूति हम देंगे उसको पकाना करना गर्म करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं उसको गारह पते अग्नि कहते हैं वो कार्य रसोई में न करके वहाँ घर में न करके यहीं पर ही किए जाते हैं वो अग्नि उठा के यहां पर लाई जाती है वो अलग है तो इसमें आपने अभी बताया कि स्रोत अग्नि और स्मार्ट अग्नि ये दो सब जो बताए कि क्या आप समझे जी एक तो श्रुति से तो श्रोत बनता है श्रुति श्रुति मतलब वेदोक्त वे, वेदोक्त जो कर्म है श्रुति से कहे गए उनको कहते हैं श्रौत कर्म और वो श्रोत कर्म जिस अग्नि में किए जाते हैं उसको श्रोत अग्नि कहेंगे ठीक है और स्मार्त शब्द बनता है स्मृति से स्मृति ग्रंथ होते हैं शास्त्र ये यादाश्त वाली स्मृति नहीं है स्मृति ग्रंथ होते हैं उन स्मृति ग्रंथों में जो कर्म करने का विधान किया गया उन कर्मों को कहते हैं स्मार्थ कर्म और वो कर्म जिस अग्नि में किए जाते हैं उन अग्नियों को कहते हैं स्मार्थ अग्नि ग्रंथ आप बता रहे हैं जैसे संस्कार विधि ले सकते हैं आज के युग के हिसाब से कह सकते हैं पर प्राचीन ग्रंथों पर ही ये अधिक लागू होता है जो परिभाषित हैं उन्हीं पे लागू होता है ठीक है धन्यवाद तो आगे चलेंगे देखिए पंचवें अध्याय का नवासी सूत्र पीछे बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं चली तत्व तो आदि की और अणुओं के बारे में भी चर्चा चली नित्य है भाग है या नहीं है मन के बारे में चर्चा चली ये जो सूत्र हैं इनको जो प्रक्षिप्त मानते हैं वो चल रहे हैं उनासी से लेकर के नवासी अभी तो हम नवासी उनासी सातवाओ से वहां से शुरू किया भी और आगे चलते जाएंगे इनको उदयवीर जी ने प्रक्षिप्त सूत्र माना है एक सौ पंद्रह तक अभी चलेंगे आगे ब्रह्मोनी जी ने इनको सांख्य दर्शन का ही मान करके उल्लेखित किया है तो इन सूत्रों से संबंधित कुछ समस्याएं है तो हैं, जिसके लिए लोगों को बाध्य होना पड़ा कि ये इसके मूल सांख्य के नहीं है बाद में मिलाए हुए हैं प्रक्षिप्त हैं या कुछ बातें ऐसी हैं कुछ अस्पष्टताएं भी हैं इन सूत्रों में पर जितना होता है हम उसको समझते हुए चलते हैं कुछ जगह एकदम स्पष्ट रहेगा कुछ जगह थोड़ा सा विचार के लिए रहेगा तो नमासीमा सूत्र को लिए न रूप निबंधनात् प्रत्यक्षत्व नियम प्रत्यक्षत्व का प्रत्यक्ष का नियम कि प्रत्यक्ष किसका होता है प्रत्यक्ष किसका होता है ये नियम ना रूप निबंधनात् रूप से जुड़ा हुआ नहीं है निषेध क्यों कर रहे हैं क्योंकि लोक में ऐसा प्रचलन देखा जाता है कि हम प्रत्यक्ष उसका कहते हैं जिसका जिसमें रूप होता है आंखों से जिसको हम देख पाते हैं उन वस्तुओं को हम कहते हैं कि इसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं ठीक है यही माना जाता है प्रत्यक्ष आंखों से देखा तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं प्रचलन में ये है एक केवल एक इंद्रिय से और एक ही विषय उसका लाल पीला काला रंग जो भी है वो जो हमें दिखाई देता है उसके परिमाण जितनी जगह में दिखाई देता है इस प्रकार से और अगर हम आंख से नहीं देख रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति ये नहीं स्वीकार करता कि प्रत्यक्ष किया है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते सामान्यतः अब वायु का है तो वायु का प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है तो जो रूप से बंद कर के बात करते हैं प्रत्यक्ष होगी प्रत्यक्ष वो जो रूप वाली चीज हो और जिसको आंख से देखा जाए ये जब हम नियमन करते हैं तो वायु का प्रत्यक्ष तो नहीं होता क्योंकि आंख से नहीं देखी जाती और परिभाषा ही सीमित कर दी तो उसके अंतर्गत तो नहीं होगा भूख का प्रत्यक्ष होता है यानी भूख भी कोई दिखाई देती है क्या जो भूख का प्रत्यक्ष होता है तो बच्चे बच्चों को पूछेंगे ये बोलेंगे औरों को भी उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्षत्व का नियम है कि इस चीज का प्रत्यक्ष होता है इसमें रूप का निबंधन नहीं है रूप का नि... बंधन नहीं है कि रूप हो रूपवान वस्तु का ही प्रत्यक्ष होता है ये नियम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ जिसमें रूप नहीं होता है उसका भी प्रत्यक्ष किया जाता है उसका भी प्रत्यक्ष माना जाता है यहां जो सांख्य में प्रत्यक्ष की परिभाषा है वो केवल रूप से बंधी भी नहीं है रूप के अतिरिक्त अन्य विषय भी पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं जब उनका ज्ञान करते हैं तो उसको भी प्रत्यक्ष ही कहते हैं और इसके अतिरिक्त विषय रूप से आत्मा और परमात्मा का ये आत्मा का प्रत्यक्ष किया परमात्मा का प्रत्यक्ष किया इनका साक्षात्कार किया ये जब बोलते हैं तो सामान्य व्यक्ति के मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है वो तो कहते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है रूप रहित है और एक तरफ कह रहे हैं कि उसका प्रत्यक्ष किया या साक्षात्कार किया तो यह कैसे संभव है या तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और यदि प्रत्यक्ष हो सकता है तो वो रूपवान है वो रूपवान नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और प्रत्यक्ष अगर हो रहा है तो वो रूपवान नहीं है इस संबंध बनाकर के रखते उन्होंने व्याप्ति क्या बना ली रूपवान का ही प्रत्यक्ष होता है जिस जिसका प्रत्यक्ष होता है वह रूपवान होता है व्याप्ति बना ली अपनी परिभाषा के अनुसार अच्छा। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष में यह कोई नियम नहीं है हमारे यहां पर जो प्रत्यक्ष के अंदर उन्होंने कहा था यद संबंध सिद्धम तदाकर औ लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम और उसमें कहा था योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्ष और लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधा द्वा अदोष तो आंतरिक भी प्रत्यक्ष होता है वो तो रूप वाला नहीं होता है और लीन वस्तुओं का सूक्ष्म वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है रूपवान नहीं होता है लेकिन प्रत्यक्ष कहलाएगा वो भी तो सांख्य की परिभाषा बड़ी व्यापक है और उसी दृष्टि से इन्होंने ये स्पष्टीकरण किया कि रूप को से जुड़ा हुआ बंधा हुआ प्रत्यक्ष का नियम नहीं है रूप के अतिरिक्त भी रूपवान रूप रहित वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है ये इसका तात्पर्य है ठीक है अगला सूत्र न बोलिए न परिमाण चतुर्विध्यम द्वाभ्याम तदयोगात एक परिमाण शब्द आया यहां पर। परिमाण मतलब किसी वस्तु का अपना विस्तार घेरा वो वस्तु कितनी दूर तक फैली हुई है बालू का कण है उसका भी अपना एक विस्तार है जितना भी है वो जितनी जगह में है वो परमाणु का भी है आंवले का भी है कद्दू का भी है पृथ्वी का भी है हम शरीरों का भी हम जो शरीरधारी हैं उनका भी है। सबका अपना अपना है तो हर वस्तु का अपना फैलाव होता है और उसको कहते हैं परिमाण परिमाण तो ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि न परिमाण चातुर्विध्यम परिमाण चार प्रकार का होता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मानने की कुछ लोग चार प्रकार का मानते हैं अगर यू परिमाण देखने लगे हैं तो अनंत है कितने प्रकार के तो दो परिमाण तो मानते ही हैं इनका मानना है एक अणु परिमाण और एक महत परिमाण अणु मतलब बहुत छोटा और महत यानी बड़ा बस दो परिमाण मानते हैं अणु और महत और जो बीच के हैं उनको भी सबको महत ही बोलते हैं और छोटा बहुत छोटा है वो अणु परिमाण और जो बीच के उससे बड़े बड़े बड़े बड़े कितने भी बड़े वो सब महत परिमाण में ही आएंगे परमात्मा विभू है सर्वत्र व्यापक है वो भी महत परिमाण ही माना जाएगा पहाड़ भी महत परिमाण माना जाएगा थाली भी महत परिमाण मानी जाएगी इस प्रकार हमारा शरीर भी महत परिमाण वाला माना जाएगा तो अणु और महत बोले इसी से दो से काम चला जाएगा तो जो चार मानते हैं वो दो चीजों को और मानते हैं वो है ह्रस्व और दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा लंबा स्व और दीर्घ मान लीजिए कोई रस्सी है रस्सा है बहुत लंबा है बड़े बड़े रस्से आते हैं पुलों में भी बंधे हुए रहते हैं लोहे के और कितने बड़े बड़े आते हैं पूरा उसको घेरा करते या धागा जो होता है गिट्टे में लिपटा हुआ होता है वो दीर्घ होता है लंबा होता है बहुत लंबा पतंग का है इत्यादि जो लपटे हुए आते हैं ये जो परिमाण है इसको दीर्घ कहते हैं लंबा और जो छोटा टुकड़ा होता है छोटा सा उसको कहते हैं ह्रस्व तो अणु और महत्व से अतिरिक्त तो ये दो परिमाण और माने जाते हैं ह्रस्व और दीर्घ वैशेषिक दर्शन में ये चार आते हैं उस परंपरा में चार माने जाते हैं अणु और महत्व को वो ले लेते हैं जैसे गोलाकार चीज है आयताकार है त्रिकोणाकार है उन चीजों के अंदर और ह्रस्व और दीर्घ का परिमाण कहा देखते हैं जो पतली चीजें होती हैं लेकिन यूं लंबी बहुत होती हैं। तार है रस्सा है डाली है ऐसी ऐसी चीजें तो अणु और महत से भिन्न उन्होंने ह्रस्व और दीर्घ ये दो परिमाण और माने ऐसे करके चार परिमाण माने तो उसकी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं परिमाण चातुर्विद्य प्रमाण परिमाण को चार प्रकार का मानने की जरूरत नहीं है क्यों द्वाभ्याम तथ योगा दो के द्वारा ही उनका भी ग्रहण हो जाएगा वो दो कौन से हैं अणु और महत परिमाण जो कि संख्य दर्शन मानता है तो बोले जिसको आप ह्रस्व और दीर्घ कह रहे हो वो हमारी दृष्टि से महत परिमाण में ही आ जाएगा वो ह्रस्व भी है धागे का रस्सी का छोटा सा टुकड़ा भी है वो भी हमारी दृष्टि से महत परिमाण में ही आएगा अणु परिमाण तो नहीं है वो तो ह्रस्व और दीर्घ को भी महत परिमाण में ही मान लेते हैं अब यूं तो तरतम भेद से बहुत मानने पड़ेंगे और आप चार ही क्यों मान रहे हैं फिर तो और भी मान लीजिए आप टिकोना भी होता है षटकोण भी होता है घनाकार होता है आयताकार होता है वर्गाकार होता है और न जाने कितने तरह के मान सकते हैं फिर चार ही क्यों अगर आपको यूं आकार प्रकार देखने रहे गोलाकार है यूं देखना है तो फिर बहुत सारे आकार मानिए आप वो तो मानते नहीं आप चार ही मान रहे हो तो केवल संकेती तो करना है तो उस दृष्टि से तो अणु और महत ये दो परिमाण होते हैं तो न परिमाण चातुर्वित्यम इस शास्त्र में अपनी दृष्टि से द्वाभ्याम तद योग दो से ही उसका काम चल जाएगा जैसे पीछे कहा था न वयम षठ पदार्थवादी न छठ पदार्थ नियम स्त इत्यादि जो बातें थी उनसे भी होती है आप चार तरह भी व्यवहार कर सकते हैं परिमाण चार प्रकार के भी मान सकते हैं लेकिन हमारा काम तो दो से ही चल जाएगा हम जो चीजें बता रहे हैं उसमें दो से ही काम हो जाएगा इस शास्त्र में okay? ओके आगे देखिए इक्यानवेवा सूत्र बोलिए अनित्यत्वेपि स्थिरता योगाद प्रत्यभिज्ञानम सामान्य अब ये जो सूत्र हैं इनके अलग अलग तरीके से अर्थ होते हैं अलग अलग संदर्भों में पृष्ठभूमि में अभी हम इसको सामान्य से सामान्य को लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि वैशेषिक में छह पदार्थ माने गए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और संभाव। ठीक है सामान्य, इस सामान्य विशेष और संभाव इससे संबंधित कुछ चर्चा आगे चलेगी द्रव्य हमें पता है भाई वस्तु होती है ये भी मानते हैं गुण उस वस्तु की विशेषताएं होते हैं कुछ धर्म होते हैं उसमें उसको गुण कहते हैं भाई तो गर्म है ये ठंडा है ये चिकना है ये खुरदरा है ये भारी है ये हल्का है इत्यादि ठीक है ये चेतन है ये अचेतन है इसमें सुख है इसमें दुख है इसमें जान है इसमें अज्ञान है इत्यादि तो द्रव्य और गुण और द्रव्यों में क्रियाएं भी होती हैं क्रियाओं का भी हमारा देखते ही रहते हैं हम तो द्रव्य गुण कर्म ये तीन चीजें तो ठीक आ रही हैं अब ये जो सामान्य विशेष संभा है तीन चीजें और कही गई इनके बारे में कुछ और चर्चा अपेक्षित है इसको क्या माने ये वस्तु है द्रव्य गुण के अतिरिक्त कुछ चीज है सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म से अतिरिक्त कुछ है समवाय द्रव्य गुण कर्म से कुछ अतिरिक्त है ये एक दार्शनिक चर्चा आगे चला रहे हैं ये इसको सामान्य का व्यवहार करते हुए भी सामान्य को अलग से नहीं मानते उसको अलग से तत्व नहीं मानते वैशिषिक में जैसे सामान्य को एक अलग तत्व माना पदार्थ माना छह पदार्थों में से एक सामान्य को का यह उसको अलग से तत्व नहीं मानते सृष्टि की रचना और वो जो पच्चीस तत्व थे वो बता दिए उन्होंने उसमें सामान्य अलग से कहीं नहीं आया सामान्य का मतलब होता है समानता किन्नी भी दो वस्तुओं में कुछ ना कुछ समानता हो सकती है तो ये जो समानता है ये अलग चीज है या वही चीजें हैं ये एक विचार की बात है कि हम व्यवहार के लिए सामान्य को मानते हैं कि ये कपड़ा भी सफेद है ये कपड़ा भी सफेद है ये सफेद इनकी समान है तो ये कपड़ा लाल है ये सफेद है लेकिन वो भी सूती है ये भी सूती है ये सूती है सूती है ये समानता होगी उसकी लेकिन वो लाल है ये सफेद है ये विशेषता होगी अब लोहे का कोई टुकड़ा है भाई कपड़े के लोहे के टुकड़े से क्या समानता भी उसकी भी समानता है कुछ ना कुछ, कुछ। इसको भी स्पर्श इस कर सकते हैं उसको भी स्पर्श कर सकते हैं इनमें भार है उसमें भी भार है ठीक है ये सूत से बना वो सूत से नहीं बना वो धातु लोहे से बना हुआ है लेकिन इतनी बहुत सारी समानताएं, कपड़े को भी आंख से देख लेते हैं लोहे के टुकड़े को भी आंख से देख लेते हैं ऐसे बहुत सारी समानताएं, वो भी जड़ है ये भी जड़ है तो ये सामान्य समानता है क्या चीज इसको हम अलग से माने नहीं माने ये सब कुछ चर्चा आगे चलेगी और इसमें सामान्य का एक बिंदु आता है कि सामान्य को सामान्य को एक जाति नाम से भी कहा जाता है जाति जैसे कि हम सब मनुष्य हैं मनुष्यता हमारे में समान है सामान्य है ना मनुष्यत्व तो मनुष्य हमारी जाति होगी काये हैं उनमें गोत्व गोत्व जाति है गोपन आए उसमें जाति कौन सी है गोत्व जाति है गाय गाये सब समान है इसको भी गाय बोल रहे हैं उसको भी गाय बोल रहे हैं ये गाय गाय की समानता है ये क्या गोत्व है ये जाति है उनकी ऐसे वृक्षत्व और वृक्ष में भी हम किसी अलग वृक्ष को देखेंगे ये आम का वृक्ष है ये लीची का है तो आमृत्व ये एक अलग जाति हो जाएगी वृक्ष वृक्ष की दृष्टि एक जाति हो गई वृक्षत्व लेकिन वृक्ष में भी एक आम का है एक लीची का है एक चीकू का है अभी भेद देख लिया हमने तो औरों से तो भिन्न हो गया लेकिन आम के जितने पेड़ हैं उनमें फिर एक समानता मिल गई हमारे को इसमें इस भी अमरत्व है इसमें तो आम आम का वृक्ष एक अलग जाति हो गई प्रजाति हो गई लीची का अलग हो गया चीकू का अलग हो गया इसी तरह से कपड़ा भी जड़ है लकड़ी भी जड़ है लोहा भी जड़ है पुस्तक भी जड़ है इसमें जड़ जड़ समान देखा तो इसमें जड़त्व तो जाती है दो हो गई एक जड़त्व तो जाती है एक चेतनत्व जाती है तो जाति है वो समानता पर निर्भर करती है समानता जहां होती है हम उसको कहते हैं कि समान जाति का है इस जैसा है एक जाति है इनकी समान होता है तो कहते हैं एक जाति तो सामान्य और जाति ये मिले मिले से हैं और जाति को व्याख्या करते हुए और जगह नित्य माना जाता है जाति को नित्य माना जाता है जाति के विपरीत एक शब्द है व्यक्ति जाति और व्यक्ति हम सब जैसे हैं अब हम सब में मनुष्य जाति है हम ये कह रहे हैं एक तो ये हो गई और अब एक एक इकाई भी तो है एक शरीर ये एक मनुष्य ये एक मनुष्य ये एक मनुष्य ये एक मनुष्य ये एक मनुष्य ये, ये ये जो एक है इकाई मनुष्य तो सब में है वो एक जाति हुई लेकिन मनुष्यत्व की जो एक इकाई है कि हाँ ये एक मनुष्य है हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक मनुष्य है दो को मिला नहीं कहेंगे कि ये वो तो कहेंगे दो है मनुष्य ये उसको एक मनुष्य नहीं कहेंगे दस हैं तो दस कहेंगे तो किस आधार पर हमने ये तय किया कि ये दस मनुष्य हैं इसमें एक एक ये एक ये एक ये ये एकत्व का जन्म किस इकाई में हुआ हमने उसको व्यक्ति बोलते हैं एक व्यक्ति ये एक मनुष्य व्यक्ति है, एक मनुष्य व्यक्ति है, ऐसे दस मनुष्य व्यक्ति तो बोले इन दसों में मनुष्यत्व है तो जाति और व्यक्ति ये दो शब्द है व्यक्ति मतलब एक इकाई होगा और जाति मतलब उसका समूह रूप में जो होता है तो व्यक्ति तो नष्ट होने वाला होता है व्यक्ति है मनुष्य शरीर है मनुष्य नष्ट होगा जन्म लेता है मनुष्य नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति अगर नष्ट हो जाए तो क्या मनुष्यत्व जाति भी नष्ट हो जाएगी नहीं होगी ना नहीं होती है ना मनुष्य तो उत्पन्न होते रहते हैं मरते रहते हैं प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं आज तक न जाने कितने मनुष्य मर चुके क्या मनुष्यत्व तो समाप्त हो गया है मनुष्यत्व तो, तो चल रहा है तो व्यक्ति तो अनित्य है और जाति नित्य है ये प्रसंग चलता है जाति नित्य है भिन्नों में भी जो अभिन्न रहती है और छिन्नों में भी जो अछिन्न रहती है उसे जाती होती भिन्नों में भी अभिन्न मतलब हम सब व्यक्ति की दृष्टि से मनुष्य भिन्न भिन्न है लेकिन उसमें भी जो अभिन्नता है हमारी वो क्या है हम भिन्न भिन्न हैं और हमारे में अभिन्नता क्या है मनुष्यत्व की तो भिन्नों में भी जो अभिन्न रहती है वो जाती होती है और छिन्नेशु छिन्न होने पर भी नष्ट होने पर भी एक छिन्न हो गया नष्ट हो गया तो भी जो अछिन्न रहती है मनुष्यत्व कम तो हो जाता है क्या अगर कुछ मनुष्य आज मर गए कुछ और मर जाएंगे हम भी किसी दिन मर जाएंगे तो क्या मनुष्यत्व तो जो जाति है उसका कोई भाग समाप्त हो जाएगा मनुष्यत्व में कुछ कमी आएगी क्या कुछ भी नहीं आएगा तो व्यक्ति के नष्ट होने पर भी छिन्न होने पर भी जो अचिन्न रहती है उसे जाति कहते हैं तो जाति को नित्य माना जाता है एक दृष्टि से ये एक दृष्टि है तो जाति को भी माना जाता है सामान्य को माना जाता है जाति मानते हैं उसको नित्य मानते हैं अब सांख्य दर्शनकार क्या कह रहे हैं वो अब इस सूत्र में बताया जा रहा है इक्यानवेवा इक्यान सूत्र बोलिए बोल चुके अनित्यत्व अपी अनित्य होने पर भी किसके सामान्य से सामान्य के अनित्य होने पर अब सामान्य को अनित्य कह दिया इन्होंने सामान्य कहो जाति कहो वो नित्य मानते हैं ये अनित्य कहते हैं कारण अगर सारे मनुष्यों को समाप्त कर दिया जाए हो जाए तो अभी कुछ प्राणी लुप्त तो हो चुके हैं माइलो डायनासोर कहा जा कहे जाते हैं बड़े बड़े प्राणी थे अब तो एक भी जीवित नहीं है इस पृथ्वी पर वो जाति समाप्त हो गई है नहीं प्रजाति समाप्त हो गई है नहीं हाँ एक एक के नष्ट होने पर वो जाति नष्ट नहीं होती क्योंकि वो दूसरे में रहती है हर व्यक्ति में जाति भी रहती है तो जाति परंपरा से चलती रहती है इसलिए उसको नित्य कहा जाता है लेकिन जाति सामान्य क्या है अनित्य है वास्तव अनित्य मान करके चल रही है जाति अनित्य अलग दृष्टि से विरोध नहीं है परस्पर वो दीर्घकाल स्थायी व्यक्ति की अपेक्षा जाति अधिक देर तक रहती है इसलिए उसको नित्य कहा जाता है सापेक्ष कथन है वहां तत्वतः नित्य नहीं है संख्या दर्शनकार सामान्य को जो अनित्य मान रहे यह तत्वतः कथन है अनित्य पदार्थों की जाति भी अनित्य होगी और जो नित्य पदार्थ है उनकी जाति भी नित्य होगी अब जैसे आत्मा बहुत आत्मा जीवात्माए बहुत है, हैं, सब में आत्मत्व है ना जीवात्मत्व है एक जाति है समानता है वो न कभी उत्पन्न हुई ना नष्ट होगी सदा बनी रहेगी लेकिन घटत्व है घट जाती है अब सारे घड़े नष्ट हो जाएंगे तो घटत्व तो जाति समाप्त हो जाए व्यक्ति के भी नष्ट होने पर उस व्यक्ति में जो मनुष्यत्व था घट में जो घटत्व था उस घट के नष्ट होने पर उस वाला जो घटत्व था वो कहा अभी दूसरी जगह है वो कहा है समाप्त हो गया ना एक मनुष्य के नष्ट होने पर उसका जो मनुष्यत्व था वो समाप्त हुआ है या नहीं एक नया बच्चा मनुष्य उत्पन्न होता है तो उसमें मनुष्यत्व है या नहीं है वो मनुष्यत्व दूसरी जगह से तोड़ना है उसका अपना मनुष्यत्व है घड़ा एक नया उत्पन्न हुआ उसका अपना घटत्व है तो अब इस दृष्टि से देखेंगे तो सामान्य जाति उसको अनित्य माना अनित्य सामान्य अनित्य है अनित्य होने पर भी तो बोले जो अनित्य होता है उसका ज्ञान कैसे होगा और पीछे कहा था कि प्रकृति और आत्मा से भिन्न जितनी चीजें हैं वो अनित्य हैं जो अनित्य है तो उनका ज्ञान कैसे होगा है ही नहीं जो अनित्य है तो ज्ञान कैसे होता है तो उसके लिए उत्तर है अनित्यत्वेपी स्थिरता योगा उसमें स्थिरता का योग तो फिर भी रहता है अनित्य का ये मतलब थोड़ा है कि वो हर क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है और हमें पता ही नहीं लगे उसका दीर्घकाल स्थायी होती है स्थिरता का योग होता है उसमें लंबे समय तक रहता है हमारा शरीर भले ही नश्वर है नष्ट हो जाता है लेकिन दीर्घकाल तक रहता है इसलिए पहचान होती है तो स्थिरता योगा प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा कहते हैं पहचान स्मृति होना यह वही है ये पहचानना ये वही है ये पहचानना हम इस भवन में हॉल में आकर के बैठते हैं हमारे मन में ये भाव रहता है ना कि ये वही है सोचते नहीं होंगे लेकिन अभी अगर हम ध्यान दें तो परोक्ष रूप से हमारे अंदर चलता है ना हमने जानबूझ के ये नहीं कभी भी सोचा होगा इतने दिनों में कि हाँ ये हॉल वही है या दूसरा है ये वही है ऐसा कभी विचार आया ये वही है नहीं विचार नहीं आया लेकिन हमारा व्यवहार कैसा चल रहा है ये वही है, ये वही है। यही पर कक्षा लगती है ये मेरा स्थान है मैं यहां बैठता हूं इत्यादि तो ये वही है ये जो ज्ञान होता ये है यह है प्रत्यभिज्ञा स्मृति कह लीजिए याद कह लिए कि यह वही है पहचानना उसको तो भले ही यह अनित्य है जाति सामान्य है लेकिन स्थिरता का योग तो इसमें भी है इसलिए इसकी प्रत्यभिज्ञा हो जाती है हमें पहचान हो जाती है कि ये वही है तो अनित्यवे भी स्थिरता योगा प्रत्यय सामान्यस्य और इसीलिए कोई कहने लगे कि नहीं सामान्य का तो हम खंडन करेंगे सामान्य तो कुछ होता ही नहीं एक तरफ सामान्य को मानते हैं एक अलग तत्व ये उसका भी निषेध करेंगे और एक तरफ कोई कहे कि सामान्य तो अलग से कुछ होता ही नहीं है सामान्य क्या होता है समानता होती है बोले वो तो वही शब्द बोल दिया आपने सामान्य मतलब समानता बोले होता क्या है होती क्या है ये समानता ये जो वस्तु है उससे भिन्न है क्या कुछ ये दो तो पुस्तकें हैं वैसे है। तो अलग अलग पुस्तकें हैं है ये अलग अलग लेखक की हैं रंग रूप भी अलग अलग है लेकिन समानता क्या ये भी सांख्य दर्शन है ये भी सांख्य दर्शन ये समानता देख रहे हैं ना इनमें इस समानता इससे अलग है क्या कुछ इस पुस्तक से और इससे अलग है क्या कोई समानता क्या समानता लेखक तो अलग है वो तो भेद हो गया भेद नहीं देखना है अभी देखाना अभी, देखाना देखाना अभी समानता ये दो ये दो माइक है सामने इनमें समानता है भिन्नता है तो है वो भी आप कह सकते हैं लेकिन समानता है ये समानता इस माइक और इस माइक इससे भिन्न क्या चीज है इनमें समानता है वो क्या समानता है समानता मतलब क्या इसका रंग रूप तो रंग रूप तो गुण में आ गया वो समानता थोड़ी ना होगी वो तो गुण हो गया बोले इन दोनों में समानता है क्या समानता है बोले दोनों काले रंग के है बोले तो काला रंग तो गुण हो गया गुण के अतिरिक्त समानता क्या हुई एक जैसे दिखाई देते हैं तो दिखाई देना तो रूप हो गया गुण में आ गया वो तो ये अलग क्या है समानता तो एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि समानता कोई है ही नहीं अलग से कुछ नहीं है समानता ये तो आप गुण कह रहे हो ये भी ऐसा दिखता है ये भी ऐसा दिखता है समानता देख रहे हो आप ये कपड़ा भी ऐसा ही है वो कपड़ा भी ऐसा ही है है तो कपड़ा ही उसके अतिरिक्त थोड़ना है ये जड़ है जड़ किससे बनता है उपादान कारण क्या है उसका समानता का उपादान कारण क्या है किससे बनी है वो समानता ऐसी जड़ नहीं चेतन नहीं होती दो आत्माओं में समानता वो भी जड़ है वो चेतन हो जाएगी आत्मा और परमात्मा में भी कुछ समानताएं हैं चेतनत्व की समानता है सत्ता की समानता है तो क्या वो चेतन हो जाएगी समानता और प्रकृति की भी सत्ता है और ईश्वर और जीव की भी सत्ता है सत्य रूप में ये समानता है अब इस समानता को चेतन मानेंगे जड़ मानेंगे इस चेतन तो इसको समानता को तो जड़ चेतन कुछ हम व्यवहार कर ही नहीं सकते क्या कहेंगे न तो चेतन मान सकते ना जड़ मान सकते क्या बोलेंगे चुप रहना पड़ेगा है क्या वो समानता है क्या समानता कहते किसको है? है ही नहीं तो इसलिए कुछ लोग इसको मना करते थे कुछ हो ही नहीं हटाओ इसको खंडन नहीं वो क्या है ये तो आप कह रहे हो कि गुणकर्म स्वभाव बराबर हो तो उसको समानता कहते ये तो परिभाषा करती है है क्या चीज समानता शब्दों में नहीं वैसे बताइए अर्थ बताइए उसका वो द्रव्य है वो गुण है वो कर्म है या इनसे भिन्न कोई चीज है तो कुछ कहते हैं इससे भिन्न चीज है क्योंकि तो ना तो द्रव्य को समानता कह सकते हैं ना गुण को कह सकते हैं ना क्रिया को इन में समानता होती है द्रव्य में गुणों में कर्मों में समानता होती है लेकिन इन द्रव्य गुण कर्म को थोड़ा तो ना समान कहते हैं इसलिए समान को अलग से तत्व मान लिया पदार्थ माना एक पक्ष कहता है कि सामान्य कुछ है ही नहीं इसलिए हम इसको मानते ही नहीं है दूसरा पक्ष कहता है नहीं इसको मानना होगा व्यवहार चलता है ये अलग से तत्व है अलग से पदार्थ है वो अलग मानता है ये दो पक्ष हो गए अलग अलग असंख्य दर्शनकार पहले तो इसने कहा कि ये अनित्य है एक बात नित्य नहीं है नित्य कथन सापेक्ष है। अब जो इसका खंडन करते हैं कि है ही नहीं कुछ उसका उत्तर है बाईस वरण सूत्र बोलिए न तद अपलापह तस्मात् बोले तो इसका अपलाप भी नहीं कर सकते खंडन भी नहीं कर सकते कि कुछ नहीं उड़ा देंगे कि ये कुछ नहीं होता हटाओ इसको जैसे कि कोई मान लो कोई जो भूत प्रेत को नहीं मानते हैं वो क्या कहेंगे एक क्या भूत प्रेत है हटाओ इसको उड़ाओ कुछ भी नहीं है यहाँ एकदम से खंडन कर देते ना हटा देते हैं इसको कहते हैं अपलाप ठीक है तो इसका अपलाप भी नहीं कर सकते इसको यूं हटा नहीं सकते मैं ये कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए कुछ है ही नहीं इसका तो बोला ना अपलाप अपलाप नहीं कर सकते इसका क्यों तस्मात उसी कारण से क्योंकि उसकी प्रत्यपिज्ञा होती है उसकी स्थिरता है हम देखते हैं कि समानता स्थिरता से है और उसका स्मरण भी हमारे को होता है हम पहचानते हैं वस्तुओं को अनित्य है लेकिन रहती तो है इसलिए यू नहीं कह सकते कुछ भी नहीं है हम उसको शून्य नहीं कह सकते हम उसको अभाव नहीं कह सकते मानना तो होगा तो यहां तक हो गया तो अब कोई कहे कि भाई समानता का मतलब है कि विशेषता का ना होना विशेषता नहीं है विशेषता हटा दो तो सामान्य हो जाते हैं ना विशेषता हटा दो तो सामान्य हो जाएंगे भेद तो विशेषताओं से होता है और विशेषताएं हटा दी तो बस फिर सामान्य हो गया सामान्य अलग से कोई चीज नहीं है उसके लिए अगला सूत्र बता रहे हैं बोलिए ना अन्य निवृत्ति रूपत्वम भाव प्रतीत है अन्यों की निवृत्ति रूप ये सामान्य नहीं है कि और कुछ हटा दिया तो अब ये सामान्य है क्योंकि भाव प्रतीत इसकी अलग से भाव सत्ता हमें प्रतीत हो रही है जैसे कि गाय है बहुत सारी गायें हैं तो बोले ये घोड़ा भी नहीं है ये शेर भी नहीं है ये भेड़ भी नहीं है ये भालू भी नहीं है सब विशेष हटा दिए और कुछ नहीं है अब जो बचा हुआ है वो क्या है वो गाय है तो अन्य निवृत्ति रूप सब कुछ और हटा दिया उसको कोई कहने लगे कि यह सामान्य है तो बोले नहीं इसका भी अपना अलग अस्तित्व है भाव प्रतीत है भावना की प्रतीति होती है हमें प्रत्यक्ष होता है यह चीज है औरों का ना होना यह स्वरूप नहीं है सामान्य का विशेषता का ना होना यह समानता हो यह नहीं है क्योंकि हम ये प्राय बोल देते हैं यह तो सामान्य है क्यों सामान्य है क्योंकि इसमें कोई विशेषता ही नहीं है यह सब सामान्य है तो विशेषताओं के अभाव को हम सामान्य के रूप में ले लेते हैं कई बार सामान्य की परिभाषा सामान्य को ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि विशेषता का ना होना अभाव रूप तो ये कह रहे हैं कि ना अन्य निवृत्ति रूपत्व विशेषता का ना होना इतना मात्र सामान्य नहीं है क्योंकि उसकी भी भाव प्रतीत अलग से सत्ता हमें पता लग रही है कुछ विशेषताएं हटने पर जो हमारे को सामान्य लग रहा है ये बच्चा परीक्षा में बहुत अंक लाता है ये विशेष है और बाकी सामान्य है वो सामान्य बोलते हुए भी उनमें भी हम विशेषता दिखा सकते हैं ना ये खेल में अधिक है ये भाषण प्रतियोगिता में अच्छा है ये लेखन में अच्छा है ये संगीत में अच्छा है इसका रंग रूप अच्छा है इसका व्यवहार अच्छा है ये हम विशेषता ला सकते हैं ना सामान्य समान होते हुए भी उसमें विशेषता ले आते कैसे ले आए विशेषता क्योंकि कुछ था वहां पर अब जो कक्षा में हमने देखा कि भाई ये विशेष व्यक्ति है ये खूब अधिक अंक लाता है प्रश्नोत्तर करता है उत्तर देता है अब यूं दृष्टि से विद्यार्थी सब समान थे ना अन्यों की अपेक्षा जो विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं उस कक्षा में नहीं है वो तो सामान्य व्यक्ति है वह विद्यार्थी नहीं है लेकिन जो पढ़ने जा रहा है विद्यालय में वो विद्यार्थी है तो वो वो भी अन्यों से समान अन्यों से तो विशेष हुआ और विद्यार्थी विद्यार्थी आपस में समान हो गए और समान होते हुए भी वो उसमें भी विशेषता हो गई तो कहीं भी हम समानता भी देखेंगे तो उसमें भी विशेषता आ जाती है अंतिम समानता को छोड़ के और अंतिम विशेषता को छोड़ के बीच वाली जो चीजें हैं वो कभी अपेक्षा से कभी सामान्य बनती है कभी विशेष बनती है कोई ये कहने लगे विशेषताओं का न होना ही समानता है ये नहीं भाव प्रतीत हो रहे और उन भावों के कारण से वो अन्यों से विशेष भी है अच्छे अंक लाने वाले के अतिरिक्त तो जो सामान्य अंक ला रहे हैं बोले ये सामान्य है क्योंकि इसमें विशेषता नहीं है लेकिन वो कम अंक ला रहे हैं सामान्य अंक ला रहे हैं ये भी न पढ़ने वाले बच्चों की अपेक्षा से उनकी विशेषता हो तो ये विशेषता कहां से आ गई कुछ भाव था वहां पर तभी तो विशेषता आई वैसे सामान्य लग रहे हैं ये आपस में लेकिन अन्यों की अपेक्षा न पढ़ने वाले बच्चों की अपेक्षा ये विशेष हो गए तो जिसको हम सामान्य कह रहे हैं कि यहां विशेषता नहीं है इसलिए सामान्य है वास्तव में उसमें भी विशेषताएं हैं अन्यों की अपेक्षा से तो जिसको हम सामान्य कह रहे हैं वो भी भाव है सत्ता है उसकी भाव प्रतीत तो कहा न अन्य निवृत्ति भाव प्रतीत ये कुछ उन तत्वों की चर्चा कर रहे हैं एक तत्व होते हैं जो हमारे वास्तव में होते हैं द्रव्य होते हैं, लेकिन कुछ व्यवहार चल रहा है उन पे भी तो चर्चा करते हैं ये विज्ञान में इसको लेकर के चर्चा चलती हो अलग से मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो बात करते हैं कि इनमें समानता है इसमें विशेषता है ये समानता ये विशेषता लेकिन समानता किसे कहते हैं विशेषता किसे कहते हैं और ये तत्व तो है या नहीं है इस तरह की चर्चा नहीं चलती बस समानता है तो समानता है विशेषता है तो विशेषता है बस वो बता देते हैं इतना ये द्रव्यगुण कर्म है या नहीं है द्रव्यगुण कर्म से भिन्न कोई चीज है क्या इस प्रकार की चर्चा आधुनिक विज्ञान में नहीं देखी जाती दर्शनों में ये चर्चा चलती है क्योंकि वहां पर सामान्य विशेष समवाय को भी पदार्थ माना है तो ना तो इस सामान्य का हम अपलाप कर सकते पिछले सूत्र में कहा और अगले तिरानवे में सूत्र में कहा कि विशेषताओं का न होना अन्य विशेषताओं की निवृत्ति के रूप में अगर आप सामान्य को समझ रहे हो तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि भाव की वहां प्रतीति हो रही है जिस जिस की समानता है उसकी सत्ता है वहां पर उन गुणों की कर्मों की द्रव्यों की समानता है तो बोले सब वो ये है तो बोले फिर उसको कोई तत्व मानना चाहिए अलग द्रव्य गुण कर्म से भिन्न कुछ मानना चाहिए तो उसका उत्तर सांख्यकार दे रहे हैं चौरानवे सूत्र बोलिए न तत्वांतरम सदृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्ध है ये सादृश्य है ये तत्वान्तर नहीं है भिन्न वस्तु नहीं है सामान्य का अपलाप भी नहीं करने दे रहे कोई उड़ाई दे उसको उसको नित्य भी नहीं मान रहे हैं लेकिन उसको तत्वांतर भी नहीं मान रहे तत्व नहीं है वस्तु नहीं है जैसे तनमात्राएं हैं महाभूत हैं इंद्रिया हैं ऐसे तत्वांतर नहीं तत्व नहीं है क्यों तो कहा प्रत्यक्ष उपलब्ध है क्योंकि वस्तु जो होती है वो तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है ये जो सादृश्य है इसका ज्ञान कैसे होता है हमें वस्तु के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से अगर ये सामान्य तत्वांतर होता तो अलग से वो हमें प्रतीत होता वस्तु के रूप में प्रतीत होता यदि तत्वांतर होता तो प्रत्यक्ष उपलब्धे का मतलब है वस्तु के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से वस्तु हमें प्रत्यक्ष प्रतीत होती है अभी प्रत्यक्ष मतलब केवल रूप निबंधन ही नहीं है अन्य गुणों से भी उसका प्रत्यक्ष होता है तो यदि सामान्य तत्वांतर है कोई द्रव्य है तो प्रत्यक्ष तो ऐसा कोई द्रव्य हमें उपलब्ध नहीं होता है वस्तु तो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो जाती है अपने अपने गुणों से लेकिन सामान्य का ऐसे ज्ञान नहीं होता है प्रत्यक्ष ज्ञान किससे होता है हमारे को इंद्रियों से होता है ज्ञान इंद्रियों से मुख्य रूप से आंतरिक भी होता है तो ऐसा कोई तत्व प्रत्यक्ष में नहीं आता हमारे को अलग से कि ये इसको हम सामान्य कहेंगे इसलिए न तत्वांतरम सादृश्यम सादृश्य ये तत्वांतर नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष उपलब्धि का मतलब है सामान्य प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है इस रूप में नहीं वस्तु के प्रत्यक्ष तत्वांतर के तत्व के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से और यह प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता है इसलिए यह तत्वांतर नहीं है हो गया आगे देखिए तो बोले जब इसका प्रत्यक्ष नहीं होता तो इसका ज्ञान कैसे होता है समय का ज्ञान कैसे होता है आ कहां से जाता है यह तो उसको कहा अगला सूत्र बोलेंगे निच शक्ति अभिव्यक्ति वैशिष्ट तदुपलब्ध है निज शक्ति की अभिव्यक्ति ही है सामान्य निज शक्ति किसकी निज मतलब वो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं उसकी ही अपनी शक्ति की एक अभिव्यक्ति है कि इसकी इससे समानता है अलग से कुछ नहीं है ये जब वस्तु अकेली थी जब वस्तु अकेली थी तब हमें यह नहीं पता लग रहा था कि इसमें समानता है अब उसमें समानता का नहीं पता लगता है समानता का कब पता लगता है जब एक से अधिक माइक दीजिए एक से अधिक जब वो होता है माइक वालों को भी हाथ खड़ा कर देना चाहिए इनको कैसे पे? इनको पता लगना चाहिए आधा काम इनसे हुआ तो आधा काम हमारे को भी करना चाहिए उनको कैसे पता लगेगा कि किसको देना है अभी रुकी अभी रुकिए अभी मैंने केवल देने के लिए कहा था वो इसलिए कि समय खराब नहीं जाए आपको तो मैंने रोका ही था मैं इस बात को पूरा कर लो फिर पूछिए उसको तो निजी शक्ति अभिव्यक्ति वहां ये सामान्य क्या है वो जो द्रव्य है या गुण है या क्रिया है उसकी अपनी शक्ति की ही एक तरह से अभिव्यक्ति है कोई अलग चीज नहीं है ये सामान्य हम यही तो, तो कह रहे हैं कि ये भी काला है ये भी काल है ये दिखने में एक जैसे हैं, ये दोनों माइक अलग से कुछ नहीं है इसका जो अपना स्वरूप था वो जू का तू है पहले से इसका भी अपना स्वरूप था वो पहले से है और हम दोनों को देख रहे कह रहे हैं एक जैसे हैं। तो कोई अतिरिक्त चीज थोड़ ना है इसी की जो शक्ति सामर्थ्य थी जो रंग रूप था वो तो एक विशेष प्रकार से उभर के आ गया कि यह समान है तो निज शक्ति अभिव्यक्तिर्वा अथवा ये इसी की अपने की शक्ति है तत्वांतर नहीं है बोध तो हो रहा है इसका अपलाप नहीं कर सकते लेकिन ये तत्वांतर नहीं है ऐसे इसकी उपलब्धि होती है बोले तो वैशिष्ट तदउपलब्धि विशिष्ट जो कार्य होते हैं वस्तुएं होती है इसकी समानता जब हम दो चीजों में देखते हैं वो भी उसकी विशेषता के कारण से देखते हैं हम क्यों इन दो माइक को ही समान कह रहे हैं हम इस पुस्तक को इससे समान क्यों नहीं कह रहे हैं इस तरह से हम भिन्न ढंग से समानता देखेंगे तो देख सकते हैं ये भी जड़ा है ये भी जड़ा है ये भी स्पर्श वाला है ये भी स्पर्श वाला है वो अलग ढंग से कहेंगे तो जो समानता हम देखते हैं वो विशेषता के आधार पर ही तो देखते हैं उसका जो गुण धर्म होता है विशेषता उन्हीं में ही तो समानता देखते हैं इसमें भी ये क्रिया है इसमें भी ये क्रिया है इससे भी आवाज आती है इससे भी आवाज आती है सामर्थ्य तो जब हम समानता देखते हैं वो किस आधार पे? कुछ विशेषताओं के आधार पे। यहां भी ये विशेषता है यहां भी ये विशेषता है इसलिए कहते हैं ये समान है हम सब मनुष्य क्यों क्योंकि पशुओं से हमारे में कुछ विशेषता है वृक्षों से हमारे में कुछ विशेषता है हम सब में वो विशेषता है हमारा रंग रूप है बुद्धि है क्रियाकलाप है ये सब हमारी उनसे विशेषता है और इस विशेषता को जब हम अनेकों में देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि समान है ये उनकी अपनी निज शक्ति की अभिव्यक्ति है वो निज शक्ति उनकी विशेष होती है और वैशिष्ट या तदउपलब्धि उससे हमें इसका ज्ञान हो जाता है लेकिन तत्वांतर नहीं है ये कुछ नए तत्व की उत्पत्ति होना उत्पत्ति भी नहीं गए तो नया तत्व होना जैसे परमात्मा एक तत्व है आत्मा एक तत्व है सत्वर तत्व थे सत्वर से महत्व उत्पन्न हुआ बुद्धि तत्व ये एक नया तत्व था ऐसे महाभूत पर्यंत और इधर ग्यारह इंद्रियों पर्यंत इसको ये तत्वान्तर बोलते हैं इससे आगे जो चीजें बनती हैं महाभूतों से मिलकर के जो भौतिक चीजें जो ये लकड़ी कपड़ा और ये सब चीजें जो है इसको तत्वान्तर नहीं बोलते हैं ये मोटी भाषा में आजकल अलग ढंग से इसको समझा जाता है तो जो एलिमेंट्स हैं मूल तत्व हैं कितने 115 सौ बीस जितने भी आजकल माने जाते हैं मूल तत्व बोलते हैं ना एलिमेंट्स इनसे मिलकर के जो चीजें बनती है उनको एलिमेंट बोलते हैं तत्व बोलते हैं कंपाउंड बोलेंगे मिश्रण बोलेंगे और कुछ भी बोलेंगे तत्व नहीं बोलते उसको तत्वों की संख्या निश्चित है उससे फिर इनके मिलने से इन कईयों के मिलने से भौतिक या रासायनिक कोई भी क्रिया होकर के जो चीजें बनती हैं उनको हम तत्व नहीं कहते हैं। भी एक भेद किया है ना ये मूल चीजें हैं ये मूल चीजें ऐसी हैं कि इनके अपने जितने भी इन जैसे हैं उनका अपना एक स्वाभाविक धर्म है और जब उसको विखंडित कर देते हैं तो उसमें वो धर्म नहीं रहता उस रूप में वो एक तत्व मानते हैं मूल एलिमेंट मानते हैं हालांकि वो भी खंडनीय है उसके भी पीछे चला जाता है तो यहां भी जो ये 24 तत्व बताए गए मूल प्रकृति और उससे बने हुए जो 23 चीजें हैं इनको तो तत्वांतर बोलते हैं भिन्न भिन्न तत्व बनते जा रहे हैं लेकिन महाभूतों से आगे जो चीजें बनती हैं उसको तत्वांतर नहीं बोलते ये योग दर्शन व्यास भाष्य से हमें पता लगता है और योग और संख्य समान शास्त्र है ये बात हम ले सकते हैं तो यहां जो तत्वांतर शब्द आ रहा है उस दृष्टि से हम ले सकते हैं और यहां तत्वांतर का मतलब हम और स्थूल ले सकते हैं कि सामान्य कोई द्रव्य नहीं है वस्तु नहीं है हाँ इसको थोड़ा और व्यापक करके देखेंगे जैसे लकड़ी है ये एक द्रव्य है हमें पता लगता है कि अलग चीज है ऐसे सामान्य कोई अलग चीज नहीं है द्रव्य गुण कर्म से भिन्न नहीं है हाँ द्याक्ति में, द्याक्ति में बताया गया था कि अलग नहीं है। तरह से इसी तरह से, तरह से ये कहा जा रहा है लगभग वही सारी चीजें आएंगी और भी कई चीजें भी आगे चर्चा चलेंगे उन सब में ऐसा ही लगेगा इन चीजों की इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि इसका हमारे बीच में व्यवहार है तो ये बताते हैं कि भाई आखिर ये है क्या उसकी चर्चा की है इन्होंने। तो जी शक्ति अभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट तदउपलब्ध है हो गया अगला सूत्र अब सामान्य के बाद में एक चीज और ले रहे हैं पीछे हमारे आया था शब्द और अर्थ के बीच में संबंध आया था वाच्यवाचक संबंध ऐसे ही संज्ञा और संजी संज्ञा होता है शब्द संज्ञा यानी नाम और संजी मतलब है वो संज्ञा वाला नाम वाला वो वस्तु जैसे हमारा अपना अपना नाम है हमारे को माता पिता ने नाम दे दिया बचपन में या हमने रख लिया अपना बदल के कुछ एक नाम रखते हैं हम एक परंपरा है और हमारा जो शरीर है पूरा जो हमारा एक व्यक्तित्व है एक इकाई है मनुष्य की ये हो गया संजी संजय और संजी इनके बीच में संबंध होता है या नहीं होता है संजी जो है उसकी सत्ता है ठीक है मान लिया ये वृक्ष है इसकी सत्ता है ये भवन है इसकी सत्ता है और नाम भी हो गया एक शब्द हो गया उसकी भी सत्ता है अब ये जो संजय और संजीव इन दोनों के बीच में जो संबंध बन गया है ये क्या चीज है वाच्यवाचक संबंध आप बोल दिए ये वाचक है शब्द वो वाच्य है अर्थ तो वाच्यवाचक जो ये संबंध ये संबंध क्या है ये द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है या द्रव्य गुण कर्म ही है ये केवल संबंध पे केंद्रित रहे ना संजय है और संजी है ये तो अलग से सिद्ध है ही अभी बात चल रही है संजय संजी के बीच में जो ये संबंध बना हुआ है हमारा अपने नाम के साथ में संबंध बना हुआ है ये कौन सा संबंध बन गया ये क्या है निज शक्ति की अभिव्यक्ति इस शरीर का नाम पहले से तय था कि भाई इस शरीर को देखते ही उसकी शक्ति है कि ये नाम निकल करके आ गया तो रख दिया गया है ऊपर से नैमित्तिक लोगों ने रख दिया जिनका स्वाभाविक वो गुण धर्म है और वैसा नाम है वो तो ठीक है अनवर्थ संजय है जा। लेकिन वैसे जो हमारे नाम रखे जाते हैं वो तो नैमित्तिक होते हैं उसमें ऐसा ऐसा थोड़ा ना होता है हमेशा लेकिन जो संज्ञा संजीव संबंध है उसके बारे में अब अगला सूत्र तो देखिए छियानवे बोलिए न संज्ञा संजी संबंध हो भी बोले संज्ञा संजी संबंध भी संबंध शब्द पर केंद्रित होना है संज्ञा संजी पे नहीं संज्ञा संजी तो संबंध के विशेषण है कौन सा संबंध जो संज्ञा और संजी के बीच में रहता है कारण कार्य में भी संबंध होता है आपस में वो एक अलग संबंध होता है जन्ने जनक संबंध होता है ये उत्पन्न करने वाला है ये उत्पन्न होने वाला है संबंध है पिता पुत्र का संबंध है संबंध बहुत तरह के होते हैं तो ये जो संज्ञा संजीव संबंध है संबंध पे केंद्रित है तो संज्ञा और संजी ये दो शब्द तो संबंध की विशेषता बता रहे हैं कि कौन सा संबंध संज्ञा-संजी संबंध कौन सा संबंध कार्य कारण संबंध कौन सा संबंध पिता पुत्र का संबंध कौन सा संबंध पारिवारिक संबंध कौन सा संबंध मित्रता का संबंध और जो भी संबंध है तरह तरह के संबंध संबंधों आधार आधेय संबंध च्यवाचक संबंध कुछ भी के ले लीजिए ऐसे बहुत तरह के संबंध हो सकते हैं कितने भी कर सकते हैं तो ये जो संज्ञा संजी शब्द है ये दोनों तो संबंध की विशेषता को बता रहे हैं कौन सा वाला संबंध संज्ञा संजी संबंध तो ये संज्ञा संजी संबंध का भी कोई अस्तित्व है क्या हम उसका अपलाप कर दें वह है तो ही नहीं है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो और यह उसको अलग से तत्व माने तो कहा न संजय संजीव संबंधों की जैसे पीछे सामान्य के बारे में चर्चा हुई ऐसी ही संज्ञा संजी संबंध में भी समझनी चाहिए ये तत्वांतर नहीं है और नहीं हम इसका अपलाप कर सकते हैं कुछ विषय व्यवहारिक दृष्टि से है अनित्य वस्तुओं में संजय जय संजय संबंध अनित्य होता है हमारे अपने अपने जो नाम रखे गए हैं कुछ समय बाद में जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो समाप्त तो बस अब ठीक है भूतकाल में बोलते रहेंगे कि भाई हाँ वो व्यक्ति थे लेकिन वो व्यक्ति चला गया संबंध कब शुरू हुआ था जब शरीर आया था या तो माता पिता ने पहले से भी नाम रख दिया हो तो ठीक है चलो तो कुछ समय पहले लगा लीजिए लेकिन कभी ना कभी तो नाम रखा गया है ऐसा थोड़ा ना कह सकते इसका यह नाम हमेशा से था तो अनित्य वस्तुओं का नाम संजा संजी संबंध अनित्य रूप में होता है नित्य नहीं होता है वो हाँ जो नित्य वस्तुए हैं उनका जो नाम है और वो भी ईश्वर के ज्ञान में जो है वो नित्य होता है परमात्मा का नाम ओम हमने कभी सुना तब हमें पता लगा कि अच्छा परमात्मा का मुख्य नाम ओम है ये संबंध हमारा बना कभी किसी ने बताया हमारे को उपदेश दिया अब तो उपदेश दिया या हमने वृद्ध व्यवहार से देखा कैसे भी देखा हमने वो संबंध बना हमारा कभी और हमारे साथ समाप्त हो जाएगा वो? लेकिन परमात्मा के ज्ञान में भी तो यह संबंध है कि मेरा नाम ओम है ओम शब्द उससे जुड़ा हुआ है कब से अनादिकाल से कब तक अनंत काल तक तो नित्य वस्तुओं का जो संज्ञा संजी संबंध है और वो भी परमात्मा के ज्ञान में वो नित्य है अब परमात्मा का कोई दूसरा नाम रख दे कोई भी नाम रख दे आप बहुत सारे नाम प्रचलित है ऐसे नाम जो वेदों में नहीं है वो भी हैं प्रचलित हैं तो वो नाम कैसे हैं वो नित्य नहीं है तो भले ही परमात्मा का नाम है लेकिन वो नाम बाद में दिया गया है कभी कि किसी ने दिया है वो नित्य नहीं है हम किसी को कोई भी नाम दे सकते हैं हमारी स्वतंत्रता रहती है तो ये जो संज्ञा संजी संबंध है अनित्य वस्तुओं के अनित्य होते हैं और नित्य वस्तुओं के परमात्मा के ज्ञान में नित्य हैं और अनित्य वस्तुओं के भी परमात्मा के ज्ञान में जो नाम है पृथ्वी और सूर्य अनित्य हैं, लेकिन परमात्मा ने जो इनके नाम है परमात्मा के ज्ञान में वो सदा से हैं वो तो नित्य ही रहेंगे हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं कभी भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है कोई नई चीज बनाई किसी मनुष्य ने और उसको कुछ भी नाम दे दिया इतने उपग्रह जाते हैं उनको अलग अलग नाम दे देते वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर उनके प्रशंसा के लिए उनके सम्मान के लिए अलग अलग तूफान आते हैं उनको अलग अलग नाम दे देते हैं कि ये फला तूफान आ रहा है ये फला तूफान आ रहा है ये संबंध कोई बना बनाया थोड़ा था पहचान के लिए बना दिया रख दिया जैसे हमारे नाम रखे जाते हैं कभी कोई उत्पन्न हो रहा है कभी कोई हो रहा है नाम रखते चले जाते हैं तो संजय संजीव संबंध चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो लेकिन वो तत्वान्तर तो नहीं है लेकिन संबंध है व्यवहार तो चलता है तो न संज्ञा संजी संबंधो भी आगे अगला सूत्र कि ये जो संबंध है ये नित्य होते हैं या अनित्य होते हैं तो सितयानवेवा सूत्र बोलिए न संबंध नित्यता उभय अनित्यवात ये संबंध की नित्यता नहीं है संबंधों की नित्यता नहीं है क्यों उभय के दोनों के क्योंकि तो जिनके बीच में संबंध हुआ है उनकी अनित्यता होने से पिता पुत्र में भाई बहन में भाई भाई में बहन बहन में जो ये संबंध है पति पत्नी में ये जो संबंध बने हैं ये जिनके बीच में है वो नित्य हैं या अनित्य हैं, अनित्य, अनित्य हैं। इसलिए ये संबंध भी अनित्य है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यहां पर कि यह सब संबंधों को अनित्य कहना चाह रहे हैं पहला इनकी प्रतिज्ञा है न संबंध नित्यता संबंध की नित्यता नहीं होती है तो सब संबंधों की नित्यता नहीं होती ऐसा नहीं कह रहे और संज्ञा संजी संबंध भी किसी का भी किसी के साथ जो संज्ञा संजी संबंध है वो सब अनित्य हैं ऐसा नहीं तात्पर्य है इनका क्योंकि इनका हेतु ये जा रहा है उभय अनित्व दोनों के अनित्य होने से मुण्यूं? इससे हमें तात्पर्य लग रहा है कि ये जिन संज्ञा संजी संबंध की बात कर रहे हैं ये अनित्य पदार्थों के बीच के संज्ञा-संजी संबंध की बात कर रहे हैं क्योंकि सब चीजें तो अनित्य नहीं होती हैं। सूत्रकार स्वयं कह करके आ रहे हैं प्रकृति और आत्मा के अतिरिक्त बाकी चीजें अनित्य है उन अनित्य वस्तुओं के जो संज्ञा संजीव संबंध है वो भी अनित्य है हमें पता लगते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं फिर पता लगते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं हमारे लिए बने हैं बनाए हैं परमात्मा ने दिए हैं अभी तो वेद को भी अनित्य कहा है उस दृष्टि से ये संज्ञा संजी संबंध भी जो परमात्मा के ज्ञान में नित्य थे लेकिन परमात्मा ने हमें उपदेश दिया परंपरा से हमें प्राप्त हुए उस दृष्टि से हमारे लिए तो अनित्य ही हैं वो तो संज्ञा संजी संबंध अनित्य वस्तुओं में उन वस्तुओं के अनित्य होने से अनित्य है जिनके बीच में हम बनाते हैं सामान्यतया और परमात्मा की दृष्टि से वो संबंध नित्य है और हमारे भी जो संबंध बनते हैं आपस में मनुष्यों के परस्पर वो अनित्य ही हैं इस जन्म में बन गए हैं। बाकी तो क्या पता है पिछले जन्म में क्या और अगले जन्म में क्या बहुत लंबा काल है पिछले जन्मों का अनादिकाल और आगे भी अनंत काल कोई सीमा नहीं कहा किससे संबंध कहा किसका क्या पता कोई और चोर ही नहीं तो न संबंध नित्यता उभय अनित्यत्व जिनके बीच में संबंध है उनके अनित वो अनित्य हैं तो उनका संबंध भी अनित्य ही होगा और जो नित्य हैं उनके बीच में नित्य संबंध हो सकता है आत्मा और परमात्मा के बीच में नित्य संबंध पिता पुत्र का माना जा सकता है गुरु आचार्य का माता पुत्र का माना जा सकता है उपास्य तो है हम उपासक हैं माना जा सकता है नित्य संबंध नित्य वस्तुओं ठीक है आगे देखिए अब संबंध दो तरह के होते हैं एक तो अनित्य भी होता है और एक नित्य संबंध भी होता है और नित्य संबंध को दर्शनों में समवाय संबंध बोलते हैं नित्य संबंध को समवाय संबंध बोलते हैं स्वाभाविक संबंध बोलते हैं वस्त्र का और धागों का कैसा संबंध है सुनवाई संबंध है धागा नहीं होगा तो वस्त्र नहीं रहेगा अब इस दृष्टि से यह नित्य संबंध है लेकिन वस्त्र उत्पन्न होता है नष्ट होता है इस दृष्टि से यह अनित्य है संबंध भी अनित्य है धागों के बीच में कभी संबंध बना था बनाया गया था तब वस्त्र बनाए एक निश्चित काल था और ये निश्चित काल तक रहेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा किसी निश्चित काल तक रहेगा लेकिन इनके बीच के संबंध को नित्य संबंध कहते हैं इसपेक्ष कथन है नित्यता का इसके लिए दूसरा शब्द बोलते हैं यावत द्रव्य भावी जब तक वो द्रव्य है तब तक ये संबंध बना रहेगा जब तक कपड़ा है तब तक धागे रहेंगे उसके अंदर जब तक घड़ा है उसमें मिट्टी के कण रहेंगे अब घड़ा ही नहीं रहा तो फिर तो कहां से उसमें मिट्टी के कण होंगे कपड़ा ही नहीं रहा तो धागे उसमें रहेगी कोई बात ही नहीं बनेंगे लेकिन घड़ा जब से उत्पन्न हुआ वस्त्र जब से उत्पन्न हुआ और उनकी समाप्ति तक मिट्टी और धागे उसमें बने रहेंगे ये क्या चल रहा है ये घटपट चल रहा है जी घटपट चल रहा है ना समझाने के लिए घट और पट कपड़ा बोल रहा हूं पट हो गया घट-पट घट-पट चल रहा है। तो ये एक संबंध ऐसा भी होता है जब तक द्रव्य है तब तक है बाकी जो नाम है हमारे वो तो बदल जाते हैं इस भवन का नाम कुछ और रखा हो कभी और आके इस भवन का नाम दूसरा भी रखा जा सकता है इस आश्रम का नाम दूसरा भी रखा जा सकता है नगर के नाम बदल जाते हैं देश के नाम बदल जाते हैं बदले जा सकते हैं ये जो संबंध है ये नित्य भी होता है या भावी होता है तो अब उसके लिए सूत्र है अगला बोलिए इ्ठावन इट्ठावन में वजह संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात अज कहते हैं जो उत्पन्न नहीं होता है अज मतलब जाएते ही थी जह, जो उत्पन्न होता है अंकज बोलते हैं ंके जायते इति पंकज पंक, पंक कीचड़ में जो उत्पन्न होता है जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं जैसे कमल को बोलते हैं पंकज तो ज मतलब ये उत्पत्ति है जो उत्पन्न होता है और अज जो उत्पन्न नहीं होता है वो अ नज अजय जो उत्पन्न नहीं होता है वो अजा न अजय संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात एक होता है धर्म एक होता है धर्मी तो इसकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती है नातः संबंध भी इसका भेद है नाजह की जगह ना अतः न अतः इसलिए संबंध नहीं होता है न अतः संबंध हो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात तो ये जो संबंध है वो अज नहीं होता है सता से नित्य नहीं होता है संबंध तो बनाया जाता है तो धर्म जिसमें रहते हैं उसको धर्मी कहते हैं धर्मी के ग्राहक बताने वाले प्रमाण की बाधा होने से इसका जो धर्मी है ये जो संबंध है इसका जो धर्मी है उसको अलग से बताना है कि ये जो संवाय संबंध है इसको बताने वाला कोई इसलिए जिसमें रह रहा है वो कोई धर्मी अलग से उसको बताने वाले प्रमाण का अभाव होने से तो इसलिए इसका एक व्याख्या ये भी की जाती है कि जो अज वस्तुएं होती है जो नित्य है उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है जो अनादिकाल से है यानी ईश्वर जीव प्रकृति उनमें मूलतः क्योंकि ये तो अनादि काल से है और अपनी अपनी इनकी स्वतंत्र सत्ता है सीधे सीधे ठीक है व्यवहार काल में फिर शरीर आदि होते हैं और हमारा आत्मा का उपकार होता है इससे हम बहुत सारे संबंध जोड़ते हैं लेकिन वैसे अगर यूं देखें हम प्रकृति का उपयोग करते हैं अभी प्रकृति के हम स्वामी बनते हैं ये प्रकृति का स्वामित्व आ जाता है लेकिन अगर यूं मूल रूप से देखें तो हमारा प्रकृति पे क्या स्वामित्व है हमने उसको बनाया हमने उसको खरीदा क्या किया हमने कुछ नहीं जैसे हम नित्य हैं ऐसे वो भी नित्य है उसे क्या संबंध है प्रयोग करते हैं उतने से बनेगा लेकिन वैसे अगर देखे तो इस व्यवहार को छोड़ो आप प्रयोग को छोड़ो वैसे अगर देखो तो क्या संबंध है प्रकृति का हमारे से नहीं हमारा प्रकृति से नहीं ऐसा परमात्मा का और हमारे से तो नित्य है दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है आत्मा की सत्ता के लिए परमात्मा की आवश्यकता है क्या स्वतंत्र है अपने आप में नित्य है आत्मा के अस्तित्व के लिए प्रकृति के अस्तित्व के लिए परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है वो अपने आप में नित्य है नित्य का मतलब ये ही यही होता है कि जो इसमें दूसरा का कारण नहीं हो दूसरा कोई कारण नहीं उसे ही नित्य बोलते हैं उतने नहीं देखना मैं जो बोल रहा हूं इससे आध्यात्मिकता का नाश नहीं समझना नाश होगा तो वो फिर वो कृत्रिम आध्यात्मिकता है वो शुद्ध नहीं है इतने अंश में देखिए इतने अंश में देखिए केवल कि वो तीनों हैं जब हम तीनों को नित्य मान रहे हैं तीनों उत्पन्न नहीं होते हैं तो एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे के ऊपर तो निर्भर नहीं कह सकते आश्रित है। हैं क्या उसमें कोई किसी पर आश्रित नहीं है तीनों स्वतंत्र सत्ता कारण रहित है इसीलिए तो वो नित्य है नित्य कहने से ही ये बात जोड़ करके आ जाती है व्यवहार के लिए देखेंगे तो बहुत कुछ निर्भर करता है एक दूसरे पे। अब आत्मा अकेली पड़ी रहे तो कुछ भी नहीं कर सकती वो तो परमात्मा की अपेक्षा है प्रकृति की अपेक्षा है अब प्रकृति का प्रयोग नहीं करे परमात्मा तो परमात्मा आत्मा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता उस दृष्टि से सृष्टि की दृष्टि से और प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती बिना परमात्मा के और ये दोनों भी किस काम के यदि आत्मा नहीं हो तो परमात्मा को अपने लिए तो जरूरत है नहीं वो प्रकृति का क्या करेगा प्रकृति से क्या खेलेगा वो प्रकृति से क्या खिलौने बनाएगा सृष्टि बनाएगा क्या करेगा करके कुछ भी नहीं अपना अंश बनाता ही नहीं है वो तो नित्य है अंश की बात ही नहीं है तो ऐसे धर्मियों के ग्राहक के प्रमाण का अभाव है कि जिनमें यह आपस में संबंध हो तो अज वस्तुएं होती हैं, हैं उनमें यह संबंध नहीं बनता है अनित्य हैं और जो बाद में हमारे व्यवहार में आते हैं वहां फिर हम कई बार सापेक्ष रूप से संबंध बनाते हैं व्यवहार के या अनित्य वस्तुओं में संबंध बनते हैं ये कुमार है ये गढ़ा है तो ये इसका निर्माता है ये फैक्ट्री है इसने ये बनाया इस कंपनी का है ये चित्र का बनाने वाला ये चित्रकार है ये संबंध बन जाते हैं अब यूं अलग से देखे तो रंग थे रंग अलग चीज है प्रकृति में मनुष्य अलग है क्या संबंध है आपस में भोग्य वस्तु है परमात्मा ने बनाया पर उसी को जब चित्र बना देते हैं तो एक अलग संबंध बन जाता है उसी का मैंने बनाया है वो बिकती है वो चित्र बिकता है तो उसका बहुत पैसे अच्छे होते हैं तो बड़े बड़े लोगों के बहुत महंगे बिकते हैं वो रुपए आ जाते हैं उसके बाद इतना संबंध है इतना प्रभाव पड़ता है उसका यश होता है तो जो नित्य वस्तुए हैं उनमें अपने आप में कोई संबंध नहीं होता है इसको चेतनता का संबंध नहीं कहेंगे ये तो आप सामान्य की बात कर रहे हैं चेतनता चेतनता चेतनत्व धर्म समान है ये समान है बस जो सामान्य के पीछे बात चल रही थी ना सादृश्य वो अलग चीज हो गई अभी ये संबंध की बात चल रही है आत्मा और परमात्मा में हम कहें पिता पुत्र का संबंध है हे प्रभु आप हमारे पिता हो आप हमारी माता हो हमारे गुरु आचार्य हो अगर आदी तत्व की अनादि तत्व की दृष्टि से देखें नित्य प्रारंभिक जो है बिल्कुल उस दृष्टि से क्या पिता पुत्र का संबंध है परमात्मा से हमारा क्या माता का संबंध है नित्यता का संबंध नहीं कहेंगे उसको इसमें भी नित्यता है इसमें भी नित्यता है इसमें भी नित्यता ये सामान्य है बस संबंध वाली बात नहीं बनेगी ये इसको संबंध नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे कि तीनों में नित्यता की समानता है ये सामान्य की बात हो ये अलग चीज हो गई पहले जा चुकी संबंध अलग चीज है संबंध तो भिन्न भिन्न में भी हो सकता है संबंध समान में ही हो यह जरूरी नहीं है विशेषों में भी अलग अलग में भी हो सकता है तो समानता है लेकिन संबंध आप मूलभूत देखेंगे तो परमात्मा से हमारा क्या संबंध है मूलभूत उतने में लेकिन हम उपासना में तो बोलेंगे व्यवहार हम व्यवहार काल में है हम उसको ईश्वर को प्राप्ति हमारा लक्ष्य है तो इस स्थिति में परमात्मा का पितृत्व भी है न्यायित्व न्यायकारित्व भी है राजा भी है ये सब चीजें अभी जुड़ी भी हैं ये मानना ही होता है। हो गया आगे देखिए तो ये जो संवाय है ये जो नित्य संबंध है यावत है एक तो सामान्य संबंध सम्ध हो गया उसको कहा कि वो तत्वान्तर नहीं है दो, इसको एक तो यह कि जो नित्य वस्तुएं उनमें आपस में संबंध नहीं होता है ये एक अलग हो गया एक है कि वो जो संवाय संबंध है वो नित्य वस्तुओं में परस्पर संवाय संबंध नहीं होता है जो नित्य वस्तुएं हैं उनमें संवाय संबंध नहीं होता है दूसरा है कि नित्य वस्तुओं में कोई संबंध ही नहीं होता है अगला सूत्र बोलिए ना समवायो अस्थि प्रमाणाभावत् समवाय ये कोई अलग से तत्वांतर है ऐसा नहीं है द्रव्य कर्म सामान्य विशेष और समवाय यह भी कोई तत्वांतर अलग से नहीं है न संवाय वस्ती क्यों प्रमाणाभावात प्रमाण से सिद्धि नहीं होता है वो तत्वांतर है आपलाप अप इसका भी नहीं कर रहे हैं ये अप खंडन नहीं कर रहे लेकिन अलग से यह कोई तत्व नहीं है न संवाय वस्ती प्रमाणाभाव और कार्य और कारण में जो आपस में संबंध होता है वो तो वस्तुओं में संबंध होता है वो संबंध कैसा होता है कैसे पता लगता है क्या प्रत्यक्ष और अनुमान से वो उत्पन्न होता है तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलिए उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धे है न प्रत्यक्षम अनुमानम व उभय अन्यथा सिद्धे है इसमें ये जो प्रमाण कह रहे हैं समवाय से संबंधित ही जोड़िए इसको कि इसमें प्रमाण का अभाव है कैसे है कि ना तो इसमें कोई प्रत्यक्ष है ना अनुमान है समवाय का हम ना तो प्रत्यक्ष करते हैं और प्रत्यक्ष भी नहीं है तो अनुमान भी नहीं है क्यों उभयतरपि अन्यथा सिद्धे दोनों ही जगह ये तो स्वयं सिद्ध है बस समवाय संबंध जहां है भी तो वो अपने आप में बस स्वयंसिद्ध है उसके लिए न प्रत्यक्ष है ना अनुमान है दो वस्तुएं हैं है। जान तो होता है हमारे को उसका ये तो ठीक है लेकिन इससे वो उत्पन्न हो जाता हो नया ऐसा नहीं है बस वो तो है अपने आप में इनकी भी सबकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती है कुछ कारण कार्य के बीच में लेकर के करते हैं और कुछ वैसे करते हैं उभय अत्र अन्यथा सिद्धे है न प्रत्यक्षम अनुमानम व इस विषय में कोई अलग से हमारे को कोई प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है वो तो स्वयं सिद्ध है अब वस्त्र हम देखेंगे तो तंतु तो रहेंगे ही वहां पर घट देखेंगे तो वहां पर मिट्टी तो है ही वहां पर अलग से कुछ नहीं है अगला सूत्र देखिए अब क्रिया के बारे में एक बात कही जा रही है क्रिया सामान्य की बात की समवाय की बात की संबंधों की बात की विशेष भी एक तरह से आ गया उसी में अब द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों को तो मानते ही हैं, द्रव्य भी गुण भी और कर्म भी तो कर्म का यानी क्रिया का ज्ञान हमें कैसे होता है किस प्रमाण से होता है तीन प्रमाण बताए इन्होंने तीन स्वीकार किए प्रत्यक्ष अनुमान और अब्तोपदेश तीन प्रमाण क्रिया का ज्ञान हमें कैसे होता है तो ठीक है शब्द प्रमाण तो सब चीजें बता देता है क्रिया का ज्ञान कैसे होता है हमें प्रत्यक्ष से या अनुमान से क्रिया का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है या अनुमान होता है क्रिया का हमें प्रत्यक्ष होता है क्रिया हो रही है यह प्रत्यक्ष है या अनुमान है इस बताइए आप कह रहे हैं क्रिया का प्रत्यक्ष भी होता है अनुमान भी होता है वो अनुमान और किसी दूसरी चीज में कि भई रोटियां बन गई हैं तो पता लग गया कि भई हां रोटियां बनाई थी रोटी बनाने का जो क्रिया है वो हुई थी ये अनुमान हो गया वो अलग चीज है कार्य को देख करके क्योंकि बिना क्रिया के कार्य नहीं होगा वो तो एक अनुमान हो गया उसको छोड़ दीजिए ये जो अभी ये प्रत्यक्ष है कौन सी इंद्रिय से पता लगा किस इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय से किस गुण का पता लगता है रूप का कर्म में रूप होता है क्या तो फिर कैसे <laughs> फिर कैसे पता लग गया यही तो प्रश्न है अब सोचने की बात होगी अब हम तो यही सोचते हैं ना प्रत्यक्ष हो रहा है ये पंखा चल रहे हैं पंखा कर रहे हैं तो भाई यहां प्रत्यक्ष हो रहा है पंखा कर रहा है ये क्रिया का प्रत्यक्ष हो रहा है कैसे हो गया क्रिया का प्रत्यक्ष क्रिया में कौन सा गुण है टू करके हुआ देख करके हुआ सुख करके हुआ ज्ञानियों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध कौन सा विषय है कौन सा गुण है क्रिया में तो वैशेषिक का तो सिद्धांत है क्रिया में कोई गुण ही नहीं होता गुण रहित होता है क्रिया में कोई गुण नहीं होता है गुण होते हैं द्रव्य में और गुण में भी गुण नहीं होता है द्रव्य में गुण होते हैं और फिर पूछू क्रिया का जन्म कैसे हो रहा है अब प्रश्न हो गया ना अब प्रत्यक्ष तो खंडित तो हो गया तो अब क्या कहे इसको अनुमान भी कैसे कहे कैसे पता लगा ये वस्तु तो यहां थी और यहां से चल करके यहां आ गई देशांतर प्राप्ति हुई ना ये एक देश है और ये यह यहां तक आई देशांतर प्राप्ति देशांतर प्राप्ति बिना क्रिया के नहीं होती हमें देशांतर प्राप्ति दिख रही है इसलिए हम ये निर्णय कर लेते हैं कि आ, क्रिया हो रही है क्रिया का ज्ञान किस इंद्रिय से हुआ चक्षु इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय से तो पुस्तक का ज्ञान हुआ केवल एक पुस्तक अभी यहां है अगले क्षण में यहाँ थी अगले क्षण में यहाँ है चक्षु इंद्रिय से तो इसका प्राप्त हुआ देशांतर प्राप्ति का ज्ञान किससे हुआ से, से देशांतर प्राप्ति तो वस्तु की हुई कि ये वस्तु गई क्रिया का ज्ञान कैसे हुआ वो कह रहे हैं बुद्धि से मन से मानेंगे आंख से हुआ या मन से हुआ हाथ से हाथ से तो मेरे को तो पता लगेगा मैं तो यू कर रहा हूं मान लो यू है और ये यू यू है और ये यूं गई वस्तु तो यू गई तो एकदम लगेगा जैसे किसी का ठोकर टल्ला लग गया हमारे कंधे से कंधा तो ही हो हैं था, था कुछ स्पर्श से लग रहा है कि हाँ कुछ गया वो भी केवल स्पर्श हुआ और स्पर्श यहां हुआ यहां हुआ यहां हुआ यूं यह लगता है जैसे गया कोई चीज तो वहां भी रूप की तरह से ही होगा प्राय करके यही माना जाता है कि क्रिया का ज्ञान अनुमान से होता है प्रत्यक्ष का लक्षण इंद्रिया संकर्ष होना चाहिए सीधे सीधे अब इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से होता है विषय में इस क्रिया का तो कोई है ही नहीं कोई कौन सा रंग रूप रस कुछ है ही नहीं है ऐसा क्या पता लगाएंगे तो उन्हें अनुमान से ज्ञान होता है ठीक है आपकी भी लाज रखेंगे सूत्रकार आगे देखिए <laughs> आप लोगों ने प्रत्यक्ष कहा ना प्रत्यक्ष कहा नहीं दोनों तो कहा जिन्होंने प्रत्यक्ष कहा उनका खंडित हो गया ना तो कह रहा हूं कि सूत्रकार लाज रखेंगे उनकी भी देखिए सूत्र बोलिए न अमेयत्व क्रियायादिष्ठ से परोक्ष नहीं तत्व अप्रतीते अपरोक्ष प्रतीते है, है। न अन्मेय क्रियाया क्रिया का अनुमेयत्व ही नहीं है क्या तात्पर्य निकलेगा अर्थापत्ति क्या निकलेगी अनुमान से अन्य से भी जाना जाता है ना अनुमेयत्व एवं अनुमेयत्व का खंडन भी नहीं कर रहे हैं कि अनुमान से नहीं जाना जाता है भाषा देखिए ना अनुमेयत्व एवा मात्र अनुमेयत्व ही नहीं है क्रिया का अनुमेयत्व तो है उसका यह मात्र दयालु ही नहीं है क्या मतलब हुआ सेवा भावी भी है और भी है नहीं, मात्र यही नहीं है यह तो उसको तो मान ही रहे हैं और भी हैं, इस यंत्र से मात्र दूरभाषी नहीं किया जाता और भी कुछ किया जाता है क्या है आजकल मोबाइल से बहुत कुछ होता है इसमें इंटरनेट भी देख सकते हैं कंप्यूटर की तरह इसमें और काम भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की तरह से जोड़गटा भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं इसमें आप ऑडियो भी सुन सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं तो मात्र बात ही नहीं होती है इससे तो बात होने का निषेध नहीं हो रहा है तो न अनुमेयम एवं क्रिया या क्रिया का मात्र अनुमेयत्व नहीं है यानी अनुमेयत्व तो है अनुमान से तो जात होता ही है अन्य भी होता है यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जानी जाती है और शब्द से तो खेल जानी ही जाएगी निर्दिष्ठस्य जो निकट रहता है हमारे निकट कोई है पास में तत् तद्वतो तत का मतलब है क्रिया और तद्वत मतलब जो क्रियावान है कि, जो क्रिया और क्रियावान का पास में जो हमारे हो रही है उसमें तत् तद्वतो एवं अपरोक्ष प्रतीत है उसकी हमें परोक्ष प्रतीति नहीं होती है उसकी हमें प्रत्यक्ष प्रतीति होती है परोक्ष मतलब है हमारी इंद्रियों से परे पृथ्वी की गति है सूर्य की गति है यह हमें पता लगती है क्या नहीं लगती और दूर कोई वस्तु हो बहुत दूर हो और वो चल रही हो तो हमें पता लगता है क्या ये जो अंतरिक्ष में तारे हैं रात्रि में तो तारे तो क्या तारे अपनी जगह भी गति करते हैं लेकिन पृथ्वी भी घूमती है इसलिए उनकी जगह भी बदलती रहती है ध्रुव तारे को छोड़ दीजिए आप अपवाद रूप में बाकी जगह बदलती है उनकी तो पृथ्वी के घूमने से तो पृथ्वी को हम स्थिर भी मान लेते हैं और उनकी कुछ गति हो रही है ना लेकिन हमें यूँ पता लगता है क्या जैसे कोई वायुयान जा रहा हो तो हमें पता लगता है चील आदि जाते हैं तो पता लगता है ये तारे चल रहे हैं हमें पता लगता है क्या उस समय नहीं हाँ हम आधा एक घंटे बाद दो घंटे बाद कई घंटों बाद में देखते हैं हा इसकी जगह यहां से यहां हो गई तब हमें पता लगता है ये तो हो गई परोक्ष चीजें यहां तो हम अनुमान से करते हैं इसको अनुमान से जानना कहते हैं यहां क्रिया का ज्ञान कैसे हुआ हमें अनुमान से क्योंकि हम सीधे सीधे उसकी गति नहीं देख रहे हैं। देशांतर प्राप्ति हम कुछ समय बाद में देख पा रहे हैं उसको लेकिन जो निकट है हमारे यही तारे हमारे निकट होते और वो मान लो उतनी गति कर रहे होते तो हमें बहुत लगता जैसे हमारे पास से अगर रेल निकल के जाती है ट्रेन तो बहुत तेज लगती है और दूर होती है तो धीमी प्रतीत होती है हमारे को और, और दूर हो तो और कोई चंद्रमा पर से यहां देख रहा हो पृथ्वी पर तो उस चीटी की तरह भी रंगती भी नहीं दिखेगी उसको और जैसी की तैसी ही लगेगी बहुत ठीक है तो निर्दिष्ट से जो निकट है तो तद और तद्वतो क्रिया और क्रियावान का तद्वतो एवं उनके ही अपरोक्ष प्रतीत है उनकी प्रत्यक्ष प्रतीति होती है अब जो ये मैं किताब को हिला रहा था ये तो निकट ही है ना आपके आपको एकदम पता लग रहा है ना ये प्रत्यक्ष की तरह से तो इसको आप अनुमान में भी ले सकते हैं परोक्ष हैं उनको भी अनुमान में ले सकते हैं क्रियाओं को और इसको प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं तो आपने गलत उत्तर नहीं दिया था बच गई लाजिर आप लोग जानते थे पहले से तो नानुमेयत्व एवं क्रियाया निदिष्ठ से तद तदत तद अप तो ओ... ओ... ओ... ओ... ओ... तो को साधारण वाला ऑप्शन